जाप जी साहेब इको अंकार सतना सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवा चुपै चुप न हो वही जे लाए रहा लिवता भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरी पार सह सियाण पा लाखो है ता एक न चल न कि सचारा हो कूड़े टुटे पाल हुक्मर जाए चलना नानक लिखिया नाल सोची सोची न हो गई जे सोची लखबार चुपे चुपे न हो गई जे लाई रहा लिवतार भूखिया भूख भुक न उतरो जब बन्ना पुरिया भार सह सियाणपा लख होई होता एक न चले नाली किब सचियारा होब कूड़े टुट पाली हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाली ये बड़ा कीमती बहुमूल्य सूत्र है नानक का सबसार सोचकर भी हम उसे सोच नहीं सकते यद्यपि हम लाखों बार सोच सकते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 लोग अपने भैसे ही दूसरों को भी तोलते नानक मस्जिद गए नमाज पढ़ी गई नवाब बहुत नाराज हुआ बीच बीच में लौट लौट के देखता था कि नानक ना, ना तो झुके ना नमाज पढ़ी बस खड़े जल्दी जल्दी नमाज पूरी की क्योंकि क्रोध में कहीं नमाज हो सकती करके किसी तरह पूरी नानक पर लोग टूट पड़े और उन्होंने कम धोखेबाज कैसे साधु कैसे संत तुमने वचन दिया नमाज पढ़ने का और तुमने की नहीं नानक ने कहा वचन दिया था सर आप भूल गए कहा था कि अगर आप नमाज पढ़ोगे तो मैं पढूंगा। आपने नहीं पढ़ी तो मैं कैसे पढ़ता नवाब ने कहा क्या कह रहे हो? होश में हो इतने लोग गवाह हैं कि हम नमाज पढ़ रहे थे नानक ने कहा इनकी गवाही मैं नहीं मानता क्योंकि मैं आपको देख रहा था भीतर क्या चल रहा है आप काबुल में घोड़े खरीद रहे थे नब थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि खरीद वो घोड़े रहा था उसका अच्छा से अच्छा घोड़ा मर गया था उसी दिन सुबह उसी की पीड़ा से भरा था नमाज के खाक वो यही सोच रहा था कि कैसे काबुल जाऊं कैसे बढ़िया घोड़ा खरीदूँ क्योंकि वो घोड़ा बड़ी शान थी इज्जत थी और नान ने कहा यह जो मौलवी है तुम्हारा जो पढ़वा रहा था नमाज ये खेत में अपनी फसल काट रहा था और ये बात सच थी मौलवी ने भी कहा कि बात तो यह सच है फसल पक गई है और काटने का दिन आ गया गांव में मजदूर नहीं मिल रहे हैं। और चिंता मन पर सवार तो नानक ने कहा आप तुम बोलो तुमने नमाज पढ़ी जो मैं साथ दू तुम जबरजस्ती नमाज पढ़ लो तुम जबरजस्ती ध्यान कर लो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 पूजा करने बैठते हैं तब बाजार का बहुत ख्याल आता है जब भी बैठते हैं घंटी वगैरह बजाते हैं मंदिर में जाके तभी पाते हैं कि भीतर नहीं मालूम क्या खराबी है कि ऐसे सब ठीक चलता है सिनेमा में बैठ जाए मौन आ जाता है थोड़ी शांति हो जाती लेकिन मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारे में बिल्कुल शांति नहीं बात क्या है सिनेमा तुम्हारी वासनाओं से संगत है वहां वही जगाया जा रहा है जो तुम हो वहां वही उभारा जा रहा है जो तुम्हारे भीतर भरा है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 कोई यज्ञ चल रहा था नानक को भी बुलाया था नानक गए नहीं और एक गरीब आदमी के घर में ठहरे थे उस आदमी का नाम था लालू गरीब बड़े ही था उसकी कोई हैसियत ना थी रूखी सुखी रोटियां थी और गांव के अमीर ने निमंत्रण दिया था अनेक बार आदमी आए बुलाने नहीं जब माना अमीर खुद आया नानक को लेके गया नानक ने तुम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 थोड़ा भोजन तुम्हारा ले आओ लालू भी पीछे पीछे चला आया था उससे कह तू भी अपनी रूखी रोटी ले आ कहते हैं प्रतीक कहानी है कि नानक ने एक हाथ में लालू की रोटी और एक हाथ में हलुआ पुड़ी उस धनपति की लेकर निचोड़ी तो लालू के सूखी रोटी से तो दूध की धार बही और दूसरे हाथ से लहू की बूंदें टपकी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 भीतर ढोते हुए तुम ध्यान करने बैठते हो तब तुम खेत में फसल काटोगे काबुल में घोड़ा खरीदोगे वो चिंता तुम्हारी जो थी पीछे रहेगी वो तुम्हारे ध्यान को भी विकृत कर देगी तब तुम कैसे शांत हो सकोगे शांति का एक ही गुर है और अगर ये सूत्र तुम्हें ठीक से समझ में आ जाए तो पूरब की सारी खोज समझ में आ सकती है पूरब की सारी खोज यह लाओसे से लेकर नानक तक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 वो जहां ले जाए उसका हुक्म फिर कुछ और करने को बचता नहीं और तब ज्यादा देर न लगेगी कि तुम्हें भी पता चल जाए एक ओंकार सतनाम करता पुरुख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी शैभम गुरु प्रसादी आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक हो भी सच सोच सोची न हो गई जे सोची लखबार चुपे चुपे न हो गई जे लाई राह लतार भुखिया भुख न जे बना पुरिया भार सह सियाण पा लक हो तक न चले नाल किब सचियारा हो किब कूड़े तुटपाल हुकुम रजाई चढ़ना नानक लिखिया नाली आज इतना ही